संतों से सुना है कि भक्ति मार्ग ही एकमात्र सरल और सुगम मार्ग है लेकिन रहीम का प्रसिद्ध वचन है रहीमन मैन तुरंग चढ़ी चलीवो पावक मही प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निबहत नाही इस विरोधाभास पर कुछ कहें सागर साधु संत वही कहते हैं जो तुम सुनना चाहते हो वह नहीं जो है वैसा नहीं जैसा है वरन वैसा जैसा तुम्हें प्रीति कर लगेगा मधुर लगेगा वैसा जैसा है कटु भी हो सकता है कठोर भी हो सकता है तुम सांत्वना चाहते हो सत्य नहीं सत्य को तो तुम सूली देते हो तुम मलम पट्टी चाहते हो चिकित्सा नहीं क्योंकि चिकित्सा तो कभी कभी सल्ले चिकित्सा भी होती है साधु संत तुम्हारी पीठ थपथपाते तुम्हें प्रसन्न चित्त करते क्षण है वह प्रसन्नता और उनका पीठ थपथपाना तुम्हारे किसी काम ना आएगा लेकिन हां थोड़ी राहत मिलती है क्षण भर को सही थोड़ी आशा बंधती तुम्हारे साधु संत तुम्हारी आशा पर जीते वे सपनों के सौदागर हैं उन्हें भली भांति पता है तुम क्या चाहते हो एक बात तो सुनिश्चित रूप से उन्हें ज्ञात है कि तुम सत्य नहीं चाहते सत्य के साथ तो तुम बहुत दुर्व्यवहार करते हो तुम मधुर झूठ चाहते हो मीठा झूठ चाहते हो तुम झूठों का एक जाल चाहते हो जिसमें सुरक्षित तुम अपने जीवन को जैसा जी रहे हो वैसा ही जी सको तुम्हें जीवन को रूपांतरण न करना पड़े सिम फ्राइड ने अपने बहुत महत्वपूर्ण वचनों में एक वचन यह भी कहा है कि मैं ऐसी कोई संभावना नहीं देखता भविष्य में कि आदमी बिना भ्रम के जी सकेगा भ्रम जैसे आदमी के लिए अनिवार्य भोजन है तुम्हें बड़े बड़े भ्रम चाहिए तुम्हें बड़े बड़े झूठ चाहिए स्वर्ग के नर्क के पाप के पुण्य के तुम्हें इतने झूठ चाहिए तो तुम कहीं उन झूठों की सहायता लेकर उन झूठों की बैसाखियां लेकर किसी तरह अपनी जिंदगी को गुजार पाते हो कोई तुमसे कह दे कि तुम लंगड़े हो तो तुम्हें पीड़ा होती कोई कह दे कि तुम अंधे हो तो तुम्हें पीड़ा होती कोई कह दे कि तुम्हारे पैर नहीं लकड़ी है बैसाखियां हैं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता इसलिए तो हम अंधे को भी सूरदास जी कहते बुराना लक्षा है साधु संत परजीवी है तुम्हारे ऊपर निर्भर है तुमसे रोटी पाते हैं तुमसे वस्त्र पाते हैं तुमसे सम्मान पाते हैं वे तुम्हारे नौकर चाकर हैं। तुम उन्हें सम्मान देते हो सत्कार देते हो उसके बदले में तुम उनसे संतवना चाहते हो लेन है व्यवसाय है समझौता है सौदा है इसलिए साधु संत क्या कहते हैं बहुत सोच समझ के पकड़ना गौर से देख लेना कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे झूठों को सहारा दिया जा रहा है तुम्हारे गांवों को सहलाया जा रहा है बुलाया जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि धर्म के नाम पर तुम्हें अफीम पिलाई जा रही मजदूर स्त्रियां काम करने जाती है तो बच्चों को अफीम खिला देती अफीम में मस्त पड़े रहते हैं बच्चे रोते नहीं गाते नहीं चिल्लाते नहीं मां दिन भर काम करेगी बच्चा अफीम में मस्त झाड़ के नीचे टोकरी में पड़ा रहेगा कार्लमार्क्स ने कहा है कि धर्म ने आज तक आदमी को अफीम दी है और इसमें बहुत दूर तक सचाई है कम से कम जिनको तुम साधु संत कहते हो उनके संबंध में तो ये बात 100 प्रतिशत सच, सच है हां दो चार लोगों को छोड़ दो एक बुद्ध को एक कृष्ण को एक महावीर को एक क्राइस्ट को एक मोहम्मद को ऐसे कुछ लोग छोड़ दो वे अपवाद हैं बाकी जो भीड़भाड़ है कुंभ के मेले में तुम्हारे साधु संतों की उनके संबंध में मार्क्स बिल्कुल ठीक कहता है कि जनता को अफीम पिलाई गई है लेकिन तुम अफीम मांगते हो तुम कहते हो किसी तरह जिंदगी को झेलने योग्य बना दो तुम्हारी जिंदगी दुखपूर्ण है यह सच है ये दुख मिट भी सकता है यह भी सच है मगर दुख को मिटाना अफीम से नहीं होता दुख को मिटाने के लिए श्रम करना होगा साधना करनी होगी दुख को मिटाने के लिए दुख की आधारभूत जड़ें काटनी होगी दुख है तो उसके कारण उन कारणों को मिटाना होगा बीमारी है तो उसकी वजह है सिर्फ बीमारी के लक्षण मिटाने से बीमारी ना मिट जाएगी तुम्हें बुखार चढ़ा है तुम्हारे साधु संत कहते हैं ठंडे पानी में बैठ जाओ शरीर गर्म है ठंडा हो जाएगा शरीर तो ठंडा होगा ही होगा तुम भी ठंडे हो जाओगे मरीज का इलाज नहीं है ये ये मरीज की मौत है शरीर गर्म है ये तो लक्षण है तुम्हारे भीतर रोग है कहीं और जब तक रोग है शरीर उत्तप्त रहेगा शरीर तो केवल भीतर चल रहे किसी महाभारत की खबर दे रहा है कि तुम्हारे भीतर अंतरयुद्ध छिड़ा है उस अंतरयुद्ध के कारण सब उत्तप्त हो गया है उस अंतरयुद्ध को समाप्त करना होगा तो शरीर का ताप जाएगा ठंडे पानी में बिठा देने से ताप नहीं जाएगा मरीज मर सकता है बीमारी समाप्त नहीं होगी लेकिन ठंडे पानी में बैठना अच्छा लगेगा अच्छे लगने से ही कोई बात अच्छी नहीं हो जाती साधु संत तुम्हारे लक्षणों का इलाज करते इलाज भी कहां करते लक्षणों के लिए तुम्हें व्याख्याएं दे देते निश्चित साधु संत लोगों को समझा रहे कि यह कलिकाल है ये समय बहुत बुरा है जैसे कि पहले कोई अच्छे समय रहे समय ही बुरी चीज है समय के पार जाने में अच्छाई है सभी युग कलियुग है सतयुग न कभी रहा है न है न होगा सतयुग तो सिर्फ तुम्हारी कल्पना है अफीम पहले लोग सोचते थे सतयुग पहले हो चुका वह एक ढंग की अफीम थी एक तरह के पंडित पुरोहित ने उसका उपयोग हजारों साल तक किया और आदमी को सुल रखा फिर धीरे दीर धीरे उस अफीम का प्रभाव कम हो गया लोग उसके आदि हो गए उससे फिर नशा नहीं आना संभव रहा जब एक आदमी अफीम रोज रोज खाता रहे तो धीरे दीर धीरे उस अफीम का परिणाम समाप्त हो जाता वह आदत हो जाती फिर नशा नहीं लाती तो फिर नई अफीम की जरूरत पड़ती कॉम्युनिज्म नई अफीम है कॉम्युनिज्म कहता है कि सत्योग आगे आने वाला है पुरानी अफीम कहती थी कि रामराज्य पहले हो चुका नई अफीम कहती है रामराज्य आगे आने वाला है जो पुरानी अफीम से बच गए हैं वो नई अफीम की दुकान पर पहुंच गए वे वही लोग हैं जो काशी और काबा जाते थे वही क्रेमलिन जाते वे वही लोग हैं जो गीता और कुरान में अपनी सांत्वना खोजते थे अब दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में खोजते हैं। मगर बात नहीं बदली पहले पीछे था स्वर्ग अब आगे है स्वर्ग और जिंदगी अभी है और जिंदगी जिंदगी यही है और जिंदगी में कुछ भी करना हो तो अभी करना होगा आज करना होगा तत्क्षण करना होगा मगर तत्क्षण करने के लिए तो हमारी तैयारी नहीं हम तो कहते हैं कोई हमें एक प्यारा सपना दे दो कि हम सपने को ओढ़ ले और सो जाएं। तो तुम्हारे साधु संत कह रहे हैं कि कलयोग है बुरा समय बड़ा कठिन समय इस कठिन समय में तो बस भक्ति मार्ग ही एक सरल उपाय है तपस्या कठिन है योग कठिन है और सब ध्यान कठिन है भक्ति सरल है गए मंदिर में उतार ली आरती चढ़ा दिए दो फूल सिर्फ पटका पत्थर की किसी मूर्ति पर कि घर के ही एक कोने में भगवान को बना लिया खुद का ही बनाया हुआ भगवान खुद ही उसके सामने सिर झुका के बैठ गए इन खेलों का नाम भक्ति है ये सरल है निश्चित ही सरल है और सस्ता क्या हो सकता है और तुम सोचते हो कि बस हल हो गया कलयुग है समय कठिन है सुगम मार्ग हाथ लग गया और छोटे छोटे लोगों की बात छोड़ो जयप्रकाश नारायण अधमरी हालत में लटके हैं जबरदस्ती मशीनों पर लटकाए गए हैं विनोबा ने उनको दो संदेश भेजे पहला संदेश भेजा एक संदेश वाहक के नाम जयप्रकाश न ना बोल सकते हैं न बोलने की हालत में ना लोगों को पहचानते हैं और विनोबा क्या संदेश पहुंचाते मालूम कि साकाहारी हो जाओ कि जब तक मांसाहार ना छोड़ोगे अब तक स्वस्थ ना होगी कोई वक्त है और जिंदगी भर क्या किया जय प्रकाश जिंदगी भर वर्षों बिनोवा के चरणों में बैठे रहे तब ना उनसे कहा कि शाकाहार करो मांसाहार छोड़ो मांसाहारी बने रहे और सर्वोदयी बने रहे मांसाहारी बने रहे और गांधीवादी बने रहे मांसाहारी बने रहे और अहिंसा पर प्रचार करते रहे अब मरते वक्त जबकि न होश है न सुनने समझने की क्षमता है अपनी सगी बहन को भी नहीं पहचान पाए लोग जाते हैं उनको आंख खोल कर देखते हैं कुछ पहचान नहीं पाते ऐसी 90 प्रतिशत मृत अवस्था में उनको संदेश भेजा जा रहा साधु संत संदेश भेज रहे हैं शाकाहारी हो जाओ अब तो शाकाहारी हैं ही अब कौन मांसाहार कर रहा है कौन मांसाहार करवाएगा और दूसरा संदेश भेजा है कि राम रामहरी राम हरी जबते रहना सांस बाहर जाए तो राम कहना सांस भीतर जाए तो हरि कहना राम हरि राम हरि जपते रहना ये आदमी मर रहा है जिंदगी भर न राम जपा हरि जपा और अब तो कुछ होश भी नहीं अब सांस के साथ राम हरि राम हरि जपते रहना और तुम भी कहोगे कि विनोबाने भी, भी क्या धार्मिक संदेश भेजे धार्मिक नहीं है सिर्फ एक ही बात की खबर देते हैं कि ये लोग सठिया गए इन्हें खुद भी होश आवास नहीं ये क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं तुम्हारे साधु संत तुमसे वही कहे चले जाते जो तुम्हें प्रीति कर लगे जिंदगी में तो नहीं कहा कि मांसाहार छोड़ दो क्योंकि तब तो प्रीति करना लगता अब तो कहने में कोई अर्चन नहीं अब तो शाकाहारी होकर मरा जा सकता है मरते वक्त तो कोई भी शाकाहारी हो जाता जिंदगी भर राम हरी रामहरी की कोई फिक्र की नहीं तब तो और राजनीति के हजार गणित बिठाने थे अब मरते वक्त राम हरी राम हरी कह लो और बस राम हरी राम हरी कह लिया कि पहुंच गए परमात्मा के लोक में मिल जाएगा मोक्ष तुम्हारे साधु संत सिर्फ तुम्हें सांत्वना दे रहे हैं और सांत्वना के बदले में तुमसे सत्कार ले रहे हैं, तुमसे सम्मान ले रहे हैं। तो पहली तो बात मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि साधु संतों से सावधान बुद्ध पुरुष कुछ बात और बुद्ध पुरुषों को तो तुम गाली दोगे अपमान करोगे सुली लगाओगे जहर पिलाओगे, पत्थर मारोगे साधु संतों की पूजा करोगे जिसकी भी तुम पूजा करो जरा सोच लेना क्यों कर रहे हो पूजा कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो तुम्हें भुलावे देता मीठे भुलावे सुंदर बुलावे, मन मोहक सपने तुम जो चाहते हो वैसा ही तुम तपस्या नहीं करना चाहते तुम ध्यान नहीं करना चाहते राम हरी राम हरी जपते रहना ध्यान कठिन है क्योंकि ध्यान के लिए विचार की सारी श्रृंखला तोड़नी होगी ध्यान संघर्ष है क्योंकि जब तक तुम मन के पार ना जाओगे ध्यान उपलब्ध ना होगा राम हरी राम हरी जपना बिल्कुल आसान है लेकिन रामहरी जपना भक्ति नहीं है सिर्फ तोता रटन थे तो तोते भी रट लेते हैं राम हरी राम हरी एक दफा सिखा दो उन्हें वह तो ओंठों की बात है तुम्हारे हृदय में परमात्मा का स्मरण उतना ही कठिन है ज्यादा ही कठिन जितना ध्यान मैं रहीम से राजी हूं रहीम ठीक कहते हैं रहीमन मैन तुरंग चढ़ी चलीबो पावक माही जैसे कोई घोड़े पे चल के घोड़े पे बैठ के जंगल में आग लगी हो उसमें से गुजरे रहीमन मैन तुरंग चढ़ी चलीबो पावक मही जंगल लगा है आग से सारे जंगल में आग है और कोई घोड़े पे चढ़ के उस जंगल में से गुजरे जैसा वो कठिन है प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभतना ही प्रेम पंथ इतना ही कठिन है सबसे नहीं निभता रामहरि जबते रहना उससे प्रेम पंथ नहीं निभ जाएगा उससे तुम अपने को धोखा दे लेना शायद और अपने आसपास जो मूड इकट्ठे हो उनको धोखा दे लेना मगर प्रेम पंथ न सदेगा प्रेम को समझो उसका अर्थ समझो प्रेम का अर्थ क्या होता है प्रेम के तीन अर्थ होते हैं पहला अर्थ जिसको तुम सामान्यतया जानते हो जिसको हम कहते हैं प्रेम में गिरना फॉलिंग इन लव वह गिरना ही है वस्तुतः गिरना है जब कोई प्रेम में गिर जाता है तो उसका अर्थ क्या होता उसका अर्थ होता है कि उसने अपनी स्वायत्तता खोदी निजता खोदी वो दूसरे का गुलाम हो गए। तुम एक स्त्री के प्रेम में गिर गए तुम उस स्त्री के गुलाम हो गए या किसी पुरुष के प्रेम में पड़ गए तो तुम उस पुरुष के गुलाम हो गए अब ये गुलामी का नया सिलसिला शुरू हुआ जिसका तुमने बड़ा सुंदर नाम दिया प्रेम अब तुम उस स्त्री के बिना नहीं रह सकते अब वह स्त्री तुम्हारी अनिवार्यता हो गई तुम्हारी आवश्यकता हो गई उसके बिना तुम्हें मुश्किल होगी कठिनाई होगी जीना व्यर्थ मालूम होगा अकेलापन लगेगा खालीपन लगेगा उस स्त्री ने तुम्हारी आत्मा में जगह बना ली और निश्चित ही जिसके ऊपर तुम निर्भर हो जाओगे वह तुम्हारा मालिक हो गए और मालिक जब कोई हो जाएगा तो प्रीति करने लगेगा दुखद लगेगा इसलिए प्रेम के ये सारे संबंध दुख में ले जाते हैं कलह में ले जाते हैं क्योंकि कौन किसको अपना मालिक बनाना चाहता है गए थे प्रेम करने और हो गया कुछ और गए थे राम भजन को ऑटन लगे कपास जिस पर तुम निर्भर हो उसको तुम कभी क्षमा नहीं कर सकते उस पर तुम क्रुद्ध ही रहोगे इसलिए पति पत्नियों पर क्रुद्ध हैं पत्नियां पतियों पर क्रुद्ध कहते हो न कहते हो उसका सवाल नहीं मगर भीतर क्रोध की आग है और कारण कारण पत्नी नहीं है न पति है कारण तुम्हारी निर्भरता है निर्भरता के प्रति रोष पैदा होता है कोई नहीं चाहता कि अपनी आत्मा को बेचे और गुलाम हो जाए मगर जिसको तुम प्रेम कहते हो वो ऐसा ही प्रेम उसमें आत्मा बेचनी पड़ती और गुलाम होते हो वो तुम्हारा गुलाम हो रहा है ये एक पारस्परिक गुलामी पति पत्नियों को गुलाम कर रहे हैं पत्नी पत्नियों, पत्नियों को गुलाम पतियों को गुलाम कर रही है ये एक दूसरे पे गुलामी थोपी जा रही और दोनों की आत्माएं मरती और धीरे धीरे दोनों अपंग हो जाते तुमने वो देखी ना स्कूलों में बच्चे दौड़ करते हैं लंगड़ी दौड़ जिसमें दो टांगे दो बच्चों की बांध दी जाती है तीन टांगों से दौड़ना पड़ता लंगड़ी दौड़ का नाम विवाह उसमें दो व्यक्तियों की एक एक टांग बांध दी गई अब तीन टांग से उनको भागना पड़ता दोनों एक दूसरे पर नाराज होते क्योंकि दोनों की गति में बाधा पड़ती एक पूरब जाना चाहता है एक पश्चिम जाना चाहता और नहीं जा सकते एक तेजी से जाना चाहता है, दूसरा नहीं तेजी से जाना चाहता तो सदा दूसरे का ध्यान रखना पड़ता है और हर बार दूसरे के लिए झुकना पड़ता है और जब दूसरा तुम्हें झुकाता है तुम्हारी मजबूरी के क्षण में तो उसकी मजबूरी के क्षण में तुम उसे झुकाते हो एक तरह की दुश्मनी हुई दोस्ती ना हुई एक तरह का शोषण हुआ प्रेम ना हुआ यह तो साधारण प्रेम है जिसको तुम जानते हो इस प्रेम ने तुम्हारे जीवन को नरक बना दिया है इस प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं रहीम प्रेम पंथ ऐसो कठिन यह तो कठिन है ही नहीं यह तो बड़ा सरल है दुनिया में सभी इसको संभाल लेते इसमें कठिनाई क्या होगी हर घर में चल रहा है हर परिवार में चल रहा हर व्यक्ति में चल रहा ये तो बड़ा सरल है इससे ऊंचा एक प्रेम होता है उसको प्रेम में गिरना नहीं कह सकते उसको हम कहेंगे प्रेम में होना बींग इन लव वह बड़ी और बात है उसका स्वभाव मैत्री का है खलील जिब्राम ने ठीक कहा है कि सच्चे प्रेमी मंदिर के दो स्तंभों की भांति होते बहुत पास भी नहीं क्योंकि बहुत पास हो तो मंदिर गिर जाए बहुत दूर भी नहीं क्योंकि बहुत दूर हो तो भी मंदिर गिर जाए दिखते हुए ये स्तंभ जिन्होंने चौंग तसुह मंडप को संभाला हुआ है, ये बहुत पास भी नहीं है बहुत दूर भी नहीं है थोड़ी दूरी थोड़े पास तो ही छप्पर संभला रह सकता है एकदम पास आ जाएं तो छप्पर गिर जाए बहुत दूर हो जाएं तो छप्पर गिर जाए एक संतुलन चाहिए असली प्रेमी ना तो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं ना बहुत दूर होते हैं। थोड़ा सा फासला रखते हैं ताकि एक दूसरे की स्वतंत्रता जीवित रहे ताकि एक दूसरे की स्वतंत्रता में व्याघात ना हो अतिक्रमण ना हो ताकि एक दूसरे की सीमा में अकारण हस्तक्षेप ना हो मैं एक छोटे बच्चे के साथ घूमने गया हुआ था एक बगीचे के सामने तख्ती लगी थी सिंग no प्रवेश निषिद्ध। वो छोटा बच्चा नई नई अंग्रेजी भाषा सीख रहा था उसने पढ़ा नो no ट्रेस फिर थोड़ा सोच, सोच विचार में पड़ गया मैंने उससे पूछा कि तू क्या सोच रहा है वो कहने लगा कि मैं ये सोच रहा हूं कि क्या दुनिया में ऐसी भी कोई जगह है जहां तखती लगी हो ट्रेस कि की यहां प्रवेश आमंत्रित है ऐसी भी कहीं कोई तख्ती होगी दुनिया में इस दुनिया में तो नहीं होगी यहां तो हर एक अपने को संभाले है या तो गुलाम हो गया है किसी का तो इतना दब गया है रुंद गया है दूसरों के पैरों से कि अब कहने वाला ही नहीं बचा कोई और या फिर इतना घबरा गया है दबने से कि भाग गया जंगल में अकेला बैठा है चारों तरफ तखती लगा दी पासिंग उसी को तो हम सन्यासी कहते साधु कहते जो जंगल भाग जाता है चारों तरफ तख्ती लगा देता नोट्रेस पासिंग लक्ष्मण रेखा खींच के बैठ जाता भीतर मत आना क्योंकि डरता है कि भीतर तुम आए गुलामी शुरू हुई दुनिया में लोग हैं जो रोंदे जा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो भाग गए ये दोनों अपंग हैं प्रेम में होने का अर्थ होता है हम पास भी होंगे इतने कि हमें एक दूसरे से कोई भय का कारण नहीं और हम इतने दूर भी होंगे कि हम एक दूसरे को रौन भी ना डालेंगे हमारे बीच आकाश होगा और तुम्हारा निमंत्रण होगा तो मैं आऊंगा और मेरा निमंत्रण होगा तो तुम मेरे भीतर आओगे मगर निमंत्रण पर यह हक न होगा अधिकार ना होगा रविनाथ के एक उपन्यास में एक युवती अपने प्रेमी से कहती है कि मैं विवाह करने को तो राजी हूं लेकिन तुम झील के उस तरफ रहोगे और मैं झील के इस तरफ प्रेमी के बाद समझ के बाहर वो कहता तू पागल हो गई प्रेम करने के बाद लोग एक ही घर में रहते उसने कहा कि प्रेम करने के पहले भला एक घर में रहे प्रेम करने के बाद एक घर में रहना ठीक नहीं खतरे से खाली नहीं एक दूसरे के आकाश में बाधाएं पड़नी शुरू हो जाती मैं झील के उस पार तुम झील के इस पार ये शर्त है तो विवाह होगा हाँ कभी तुम निमंत्रण भेज देना तो मैं आऊंगी या मैं निमंत्रण भेजूंगी तो तुम आना या कभी झील पर नौका विहार करते अचानक मिलना हो जाएगा या झील के पास खड़े वृक्षों के पास सुबह के भ्रमण के लिए निकले हुए अचानक हम मिल जाएंगे चौककर तो प्रीति कर होगा लेकिन गुलामी नहीं होगी तुम्हारे बिना बुलाए मैं ना आऊंगी मेरे बिना बुलाए तुम ना आना तुम आना चाहो तो ही आना मेरे बुलाने से मत आना मैं आना चाहूंग तो आऊंगी तुम्हारे बुलाने भर से ना आऊंगी इतनी स्वतंत्रता हमारे बीच रहे तो स्वतंत्रता के इस आकाश में ही प्रेम का फूल खिल सकता है ऐसा दूसरा प्रेम बहुत कठिन है। और रहीम जिसकी बात कर रहे हैं वो तो तीसरा प्रेम है वो तो अति कठिन है ये दूसरा प्रेम भी शायद कभी कभी संभव हो जाता है किसी कवि को किसी चित्रकार को किसी मूर्तिकार को किसी संगीतज्ञ को पहला प्रेम तो साधारण आम जन का प्रेम है पृथक जन का प्रेम है भीड़भाड़ का भीड़ों का दूसरा प्रेम मनुष्यों का प्रेम है जिनकी थोड़ी गरिमा है जिनमें थोड़ा बोध है प्रतिभा है दूसरा भी बहुत कठिन है रहीम तो तीसरे प्रेम की बात कर रहे हैं पहला प्रेम फॉलिंग इन लव प्रेम में गिरना दूसरा प्रेम बीइंग इन लव प्रेम में होना और तीसरा बींग लव प्रेम ही होना तीसरा कोई संबंध ही नहीं उसका दूसरे से कोई नाता ही नहीं वह तो प्रेम की चैतन्य दशा है वह तो भीतर से उमकता हुआ प्रेम है सारे अस्तित्व के प्रति इस कोयल के प्रति इन पक्षियों की आवाजों के प्रति सूरज की इन किरणों के प्रति वृक्षों के प्रति लोगों के प्रति ये सारे समग्र अस्तित्व के प्रति सच तो पूछो प्रति का सवाल ही नहीं है किसी का पता नहीं है उस प्रेम पर जैसे कोई झरना फूट रहा हो या जैसे किसी फूल से सुगंध उठ रही हो वो किसी पते ठिकाने पर नहीं जा रही वो पहले पोस्ट ऑफिस नहीं जाएगी वो किसी पोस्टमैन पर सवार नहीं होगी वो किसी लिफाफे में बंद नहीं होगी वो उड़ेगी खुले आकाश में जिसको लेना हो ले ले, और न लेना हो तो ना ले जैसे दिए से झरता प्रकाश है वो झर रहा है सिर्फ वो दिए का स्वभाव है ऐसे प्रेम की बात कर रहे हैं रही ऐसा प्रेम तो बुद्धों का होता है ऐसा प्रेम तो उनका ही होता है जो ध्यान की परम अवस्था को उपलब्ध हो गए ऐसा प्रेम तो ध्यान का परिणाम है और ऐसा प्रेम सरल नहीं हो सकता जैसे तुम्हारे साधु संत कह रहे हैं, रहेमन मैन तुरंग चढ़ी चली वो पावक ही। प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभत नहीं, यह सबसे निभ नहीं सकता ये तो विरले बहुत विरले बड़े जागरूक पुरुष इस अवस्था को उपलब्ध हो पाते और जो ऐसे प्रेम को जानते हैं वे ही परमात्मा को जानते और ऐसे प्रेम का नाम भक्ति है मंदिर में चढ़ाए दो फूल जलाए एक दीप कि उतारा है आरती की करवाली घर में सत्यनारायण की कथा कि मरते वक्त हरी राम, राम जपते रहे या खुद ना बना जपते तो किसी पंडित पुजारी को बिठा के जपवाते रहे हरी राम, राम। इससे नहीं होगा रहीम इस प्रेम की बात नहीं कर रहे वे तो प्रेम के उस पंथ की बात कर रहे हैं जो परमात्मा से मिला देता है वह तो अति कठिन है कठिन से कठिन है गौरी शंकरों पर चढ़ जाना आसान चांतारों पर पहुंच जाना आसान प्रेम में हो जाना सर्वाधिक कठिन है मैं तो रहीम सराजी हूं तुम्हारे साधु संतों से नहीं तुम्हारे साधु संत तो तुम्हें खिलौने दे रहे हैं गुनगुने दे रहे हैं मैंने सुना एक आदमी ने विज्ञापन पढ़ा विज्ञापन पढ़ा प्रीतिकर था जैसे कि विज्ञापन होते जरा विज्ञान विज्ञापनों को गौर से देखा करो वो तुम्हारी मनोदशा की खबर देते हैं कैडिलक कार का विज्ञापन होता है तो विज्ञापन में लिखा होता है समथिंग टू बिलीव इन कार्स उसका विज्ञापन समथिंग टू बिलीव इन कुछ जिस पे भरोसा किया जा सके विश्वास किया जा सके जिस पे श्रद्धा की जा सके सोचो किन के लिए विज्ञापन दिया जा रहा है ईश्वर पे श्रद्धा हट गई है जीवन से श्रद्धा हट गई है प्रेम से श्रद्धा हट गई है सारी बहुमूल्य श्रद्धाएं समाप्त हो गई अब कैडिलक कार पे श्रद्धा करनी पड़ेगी अब कुछ तो चाहिए श्रद्धा करने को कुछ तो चाहिए श्रद्धा खाली रह गई तो लोग कारों में भरोसा कर रहे हैं कारों में श्रद्धा कर रहे हैं या कोका कोला का विज्ञापन पढ़ो एवरीथिंग गोज वेल विथ कोका कोला तो अगर पत्नी से झगड़ा है कोका कोला लाओ अगर घर में वे है तो रेफ्रिजरेटर में कोका कोला की बोतलें भर कर रखो हर चीज बड़े रंग से चलती मौत से चलती बस कोका कोला संग में हो सब ठीक होता लोग कर रहे हैं इस तरह के अभ्यास अब और तो कोई उपाय नहीं रहा बाइबले धोखा दे गई गीताएं काम नहीं पड़ी अब कोका कोला पर भरोसा करो कुछ तो चाहिए तुम्हारे विज्ञापन तुम्हारी संबंध में खबर देते एक आदमी ने पढ़ा कि एक नया आविष्कार हुआ है एक ऐसे संगीत वाद्य का कि न बिजली की जरूरत न बैटरी की जरूरत जंगल में ले जाओ कहीं भी जाओ संगीत सुनो तत्क्षण उसने मनी ऑर्डर किया पच्चीस रुपए, सस्ता भी था महंगा भी नहीं था ऐसा संगीत वाद्य सीखने की कोई जरूरत नहीं ये भी उसमें किसी स्कूल में नहीं जाना सीखना नहीं बैटरी नहीं बिजली नहीं कहीं भी जंगल में बैठो बड़ी सुंदर पार्सल आई बड़ी उत्सुकता से आतुरता से खोली सारा घर इकट्ठा हो गया निकला एक घुनगुना जहां जाओ वहीं बजाओ सीखने की कोई जरूरत नहीं न बैटरी की न बिजली की जरूरत तुम्हारी भक्ति घुनगुनो जैसी खेल खिलौनो जैसी और साधु संत कह रहे हैं कि भक्ति का मार्ग बड़ा सरल बड़ा सुगम और तुम्हें जस्ती बात जस्ती है क्योंकि तुम चाहते हो कि कोई सुगम बात हो गुनगुने जैसी बात हो न सीखनी पड़े न बिजली की जरूरत न बैटरी की जरूरत न तपना पड़े न गलना पड़े न जीवन को समर्पित करना पड़े कुछ भी ना करना पड़े एक गोबर के बना के गणेश जी बिठा लिए चलो गौ गोबर ही सही पवित्र गोबर के बना ली, चढ़ा दी फूल की माला हाथ जोड़ के बैठ गए झूठे आंसू बहाने लगे गणपति की प्रार्थना करने लगे और तुमने सोचा हो गया सब, भक्ति हो गई तुम्हें भी लगेगा कि साधु संत ठीक ही कह रहे हैं मामला बिल्कुल सरल है अर्जन क्या है इसमें लेकिन ये भक्ति ही नहीं है तुमने जो चाहा साधु संतों ने तुम्हें दे दिया गुनगुना चाहा गुनगुना दे दिया उन्हें गुनगुने बेचने हैं तुम गुनगुनों के खरीदार हो दोनों के बीच मेल बन जाता है दोनों एक दूसरे से प्रसन्न वो तुमसे प्रसन्न है तुम उनसे प्रसन्न हो तुम्हारे साधु संत साधु संत नहीं सिर्फ शोषक तुम्हारी कमजोरियों का शोषण किया जा रहा मगर इस ढंग से किया जा रहा और इतनी सदियों से किया जा रहा है और इतना प्राचीन है शोषण कि तुम्हें याद भी नहीं आता कि यह शोषण शोषण है तुम्हें तो लगता ही सत्संग हो रहा है मैं तुमसे कहना चाहता हूं प्रेम मार्ग निश्चित ही सर्वाधिक कठिन मार्ग है इससे तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे यह कह रहा हूं तुम प्रेम को उपलब्ध न हो सकोगे मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रेम मार्ग असंभव है इतना ही कह रहा हूं सस्ता नहीं इतना ही कह रहा हूं कि तुम्हारे झूठे आयोजनों से उपलब्ध ना होगा तुम्हें कसौटी पर से गुजरना होगा रहिमन मैन तुरंग चढ़ चली वो पावक माही आग की कसौटी से गुजरना होगा अग्नि परीक्षा देनी होगी पकोगे अग्नि में तो ही निखरोगे कुंदन की तरह स्वच्छ होगा स्वर्ण तुम्हारा प्रभु के चरणों में चढ़ने के योग्य होगा स्वर्ण तुम्हारा तुम आभूषण बनोगे आग से बिना गुजरे ये नहीं हो सकता और प्रेम से बड़ी आग नहीं है दुनिया में और सब आगें तो शरीर को जला सकती हैं प्रेम है अकेला जो आत्मा को जलाता है और निखारता है और आगे तो बाहर रह जाती हैं प्रेम है अकेली आग जो भीतर अंतरतम तक जाती जो तुम्हें पोर पोर निखारती कोर कोर निखारती जो तुम्हारे रोए रोए को शुद्ध कर जाती तुम्हारी श्वास श्वास को शुद्ध कर जाती लेकिन तुम्हें तब तीसरे ढंग का प्रेम सीखना होगा तुम्हें प्रेम होना होगा प्रेम करना नहीं प्रेम संबंध नहीं वरण प्रेम तुम्हारे अंतर की दशा होनी चाहिए तुम्हें प्रेम पूर्ण होना होगा पहला प्रेम काम वासना है, दूसरा प्रेम मैत्री है तीसरा प्रेम करुणा है और जब प्रेम करुणा बनता है तो परमात्मा का द्वार बनता है लेकिन इस प्रेम तक जाने के लिए तुम्हें ध्यान का उपाय करना ही है उसके सिवा कोई उपाय नहीं है दूसरा क्योंकि प्रेम का अर्थ होता है मस्तिष्क से हृदय में उतर आना और मस्तिष्क तुम्हें जकड़े हुए है और तुम्हारे साधु संत समझा रहे हैं कि राम रामहरि जपते रहना वो राम रामहरी तुम कहां जपोगे शब्द तो मस्तिष्क में ही होते हृदय में नहीं जाते लेकिन विनोबा का संदेश जयप्रकाश नारायण को दिया गया अनेक लोगों को लगा होगा बड़ा धार्मिक संदेश यह देश तो बड़ा अजीब है इस देश के साधु संत इस देश के नेता एक से एक अद्भुत है जयप्रकाश मरे ही नहीं और पार्लियामेंट ने शोक संवेदना प्रकट कर दी और देश के प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई ने घोषणा कर दी कि मर गए मुरारजी देसाई का मनोविश्लेषण करवाना जरूरी अगर फ्राइड से पूछो तो वो कहेगा कि वो चाहते हैं कि मर जाएं। इसलिए जल्दी घोषणा कर दी भीतर चाहती आकांक्षा की पूर्ति वही है कि किसी तरह मरे झंझट मिटे मरने की जरा भी खोजबीन ना की गई आश्चर्य किसी से पूछताछ ना की गई सरकार का इतना बड़ा आयोजन है बड़े बड़े नेता जसलोक अस्पताल में बैठे हुए हैं जसलोक अस्पताल 24 घंटे प्रधानमंत्री से फोन से जुड़ा हुआ है लेकिन बिना कोई खोज खबर किए किसी एक आदमी ने अफवाह उड़ा दी कि मर गए उस आदमी का भी पक्का पता नहीं चल रहा है। कौन किसी ने यूं ही मजाक कर दिया हो बम्बई से किसी ने फोन ही कर दिया हो उठा के मगर इतने जल्दी भरोसा कर लिया जिनसे हमारा प्रेम होता वो तो मर भी जाते हैं तो भी भरोसा नहीं आता कि मर गए तुम जानते हो ये बात अगर तुम्हारा किसी से प्रेम हो वो मर जाए तो मर जाने के बाद भी कई दिन लग जाते हैं ये भरोसा लाने में कि मर गया बार बार भूल जाती ये बात की मर गया कैसे यह हो सकता है यह हो ही नहीं सकता किसी मां का बेटा मर जाए मरी लाश सामने पड़ी मगर वो मान नहीं पाती वो पूछती कैसे यह हो कैसे सकता है मेरा बेटा मर कैसे सकता है नहीं नहीं मरा नहीं है शायद सो गया शायद बेहोश हो गया शायद लौट आएगा मर जाने पे भरोसा नहीं आता यहां जिंदा आदमी बैठा है रेडियो पे खबर दे दी गई पार्लियामेंट में शोक संवेदनाएं हो गई राज्यसभाओं में शोक संवेदनाएं हो गई दफ्तर बंद हो गए झंडे झुका दिए गए इस तरह की मूर्ता किसी और देश में घट सकती भारत धन्य है धन है इसके नेता और धन है इसके साधु संत इसका कोई मुकाबला ही नहीं दुनिया में ये बेजोड़ है कहीं भीतरी आकांक्षा है कि खत्म हो जाए यह आदमी कहीं बड़े गहरे अचेतन में छुपा भाव है वही प्रकट हो गया इसलिए इतने जल्दी भरोसा कर लिया बिना एक बार भी पूछताछ किए और दूसरी तरफ विनोबा जैसे लोग हैं वो कह रहे हैं हरि नाम जपते रहना एक तरफ मुरारजी देसाई हैं वो कहते हैं तैयारी करो अर्थ बांधो राम नाम सत है एक तरफ राम राम सत्य करवाने वाले लोग हैं एक तरफ कह रहे हैं नाम जपते रहना सस्ती बातें प्रेम को उपलब्ध होना है तो मस्तिष्क से सारी चेतना हृदय की तरफ प्रवाहित होनी चाहिए ये बड़ी क्रांति है रूपांतरण यह कोई छोटा काम नहीं है ये बड़े से बड़ा काम है जो आदमी जीवन में कर सकता है यह बड़ी से बड़ी चुनौती है चेतना मस्तिष्क में जाके अटक गई क्योंकि तुम्हारा सारा शिक्षण तुम्हारे स्कूल तुम्हारे विद्यालय तुम्हारे विश्वविद्यालय तुम्हारा समाज संस्कृति सभ्यता सबका एक ही आग्रह है कि चेतनाओं को मस्तिष्क में ले जाओ तो गणित सिखाओ तर्क सिखाओ भूगोल इतिहास सिखाओ सब सिखाओ एक प्रेम भर नहीं सिखाया जाता एक प्रेम की झलक भर मत उतरने देना प्रेम को तो बिल्कुल काट ही दो आदमी को ऐसे हमने गुजारना सिखाया है कि हृदय से बच के निकल जाता है हृदय रास्ते पे आते ही नहीं हमें हृदय का मार्ग ही भूल गया है तो अगर हम भक्ति भी करते हैं तो वो भी मस्तिष्क में ही रहती वो भी हृदय तक नहीं आती और हृदय तक ना आए तो भक्ति ही नहीं प्रेम ही नहीं हृदय तक लाने का उपाय क्या है ध्यान की कुदाली से काट डालने होंगे विचार के सारे तंतु ध्यान की तलवार से विचार की सारी की सारी जड़ें काट डाली होंगी ताकि चेतना मस्तिष्क मुक्त हो जाए और मस्तिष्क मुक्त हो तो तत्क्षण हृदय में प्रवेश हो जाती प्रेम ध्यान की परिणती है और आज का मनुष्य तो बिना ध्यान के प्रेम की तरफ नहीं जा सकता मुझसे अक्सर लोग पूछते कि मैं भक्ति पर इतना बोलता हूं और करवाता तो हूं आश्रम में ध्यान कारण साफ है आधुनिक मनुष्य इतना मस्तिष्क से भर गया है कि ध्यान से ही उसके मस्तिष्क को अब तोड़ा जा सकता है और मस्तिष्क से उसके संबंध शिथिल हो जाए मस्तिष्क से उसकी ऊर्जा मुक्त हो जाए तो दूसरी कोई जगह ही नहीं तुम्हारे भीतर जहां ऊर्जा जा सके दो ही स्थान है या तो मस्तिष्क या हृदय या तो तर्क या प्रेम या तो गणित या काव्य अगर गणित तर्क से मुक्त हो जाए तुम्हारी चेतना तो तत्क्षण अपने आप चेतना की लहर हृदय में पहुंच जाएगी और उस हृदय में लहर का पहुंच जाना सबसे अपूर्व घटना है मगर उसके लिए मस्तिष्क से मुक्त होना और मस्तिष्क में हमारे बड़े न्यस्त स्वार्थे वही हमारी शिक्षा वही हमारा तादात्म, वही हमारा अहंकार उसी में तो हम नियोजित हैं उसको छोड़ना सरल नहीं हो सकता साधु संत झूठी बातें कहते हैं तुम सुनना चाहते हो झूठी बातें तो तुमसे झूठी बातें कही जाती छोटे बच्चे भूत प्रेत की परी कथाएं सुनना चाहते हैं तो उनको भूत प्रेत की और परियों की कथाएं सुनाई जाती ऐसे ही तुम छोटे बच्चे हो तुम सस्ती बातें सुनना चाहते हो सस्ते साधु संत गांव गांव घूम के तुम्हें तरपती देते रहते तुम्हारी मलमपट्टी करते रहते तुम्हारे गांवों को उघरने नहीं देते तुम्हारी बीमारियों को प्रकट नहीं होने देते तुम्हारे रोगों को ढांके रखते फूलों में सजाए रखते और ये ठीक भी है तुम जो भाषा समझते हो वही भाषा वे बोलते हैं तो ही तुम उन्हें सम्मान दोगे तो ही उनका व्यवसाय चलेगा भाषा भाषा की बात है मैंने सुना है एक नेता ने दूसरे नेता को जन्मदिन पर बधाई देते हुए लिखा ईश्वर करें आपके उद्घाटन भाषण की मीटिंग में नहीं हो हूटिंग नहीं पथराव हो विरोधियों के आक्रोश से गुरु बचाए नहीं छात्रों द्वारा घिराओ हो शनि की कृपा से आपका क्षेत्र बाढ़ अकाल और सुखाग्रस्त घोषित हो जाए राहत कार्य के अंतर्गत आपकी सारी गरीबी धुल जाए राजनीति में सदा यू ही चलती रहे तिजारत वर्षगांठ मुबारक भाषा भाषा की बात है अब राजनेता किसी दूसरे राजनेता को अगर वर्षगांठ में मुबारक भी भेजे तो और क्या मुबारक भेजे इसी तरह की भाषा समझी जा सकती है तुम जो चाहते हो तुम्हें दिया जाता है और जब तुम जो चाहते हो वही तुम्हें मिलता है तो तुम बड़े प्रसन्न होते हो तुम्हारी धारणाएं अंधी धारणाएं, तुम्हारे अंधविश्वास परिपुष्ट किए गए तुम्हारा अहंकार मजबूत हुआ तुम प्रसन्न चित्त लौटते हो सदगुरु के पास जाओगे तो झकझोरे जाओगे तोड़े जाओगे मिटाए जाओगे सदगुरु के पास जाने के लिए साहस चाहिए दुस्साहस चाहिए सदगुरु के पास बैठने के लिए तैयारी चाहिए कि गर्दन कटे तो कट जाए कबीर कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ जो घर बारे आपना चले हमारे साथ घर जलाने की हिम्मत चाहिए सरल नहीं है भक्ति घर जलाना है आग में उतरना कठिन है क्योंकि अहंकार का बीज टूटेगा तो तुम्हारे भीतर प्रेम का अंकुर उठेगा बीज अगर टूटने से डरे बीज अगर मरने से डरे तो पौधा कभी पैदा ना हो अंधकार में दबा हुआ में मुझको अनजाना रहने दो जीवन शक्ति तुम्हें जो दी है उससे बेधो तमस भार बढ़ो जिधर तुमको पुकारता है प्रकाश रवि की किरणों का नाता मत तोड़ो धरती से यह माता है जीवन रस तुमको देती है पर्ण अनसुनी करो व्योम की भी पुकार उस और बढ़ो तुम मुक्त वायु में तुम्हे पल्लित पुष्पित होकर नतमस्तक ही सहना होगा भार फलों का तभी सार्थक मैं भी होऊंगा छोड़ो मेरा मोह बढ़ो तुम रवि किरणों की ओर बढ़ो ले मुक्त वायु में सांस सदा तुम मुक्त गगन की ओर बीज टूटता है तो पीड़ा तो होगी लेकिन बीज बिना टूटे वृक्ष न हो सकेगा और वृक्ष होने के लिए दो अपूर्व काम करने होते हैं। एक जमीन से नाता गहराना होता है बीज जमीन में भी पड़ा रहे तो उसका नाता नहीं होता ख्याल रखना बीज तो टूटता है जब उसमें जड़ें निकलती तब जमीन से नाता होता है तो एक तरफ तो बीज टूट के जमीन में अपनी जड़ें फैलाता है भूमि से अपना नाता बनाता है भूमि से रस लेता है और दूसरी तरफ आकाश की तरफ उठना शुरू होता है पल्लव निकलते हैं, अंकुर निकलते हैं। अद्भुत यात्रा है विरोधाभासी। एक तरफ जमीन में उतरने लगती हैं गहरी जड़ें और दूसरी तरफ उठने लगती हैं शाखाएं आकाश की ओर मेरे दृष्टि में सन्यासी ऐसा ही व्यक्ति है जो एक तरफ भूमि में जड़े जमाता है और दूसरी तरफ आकाश की ओर पंख फैलाता है जो भूमि में ही रह जाते वे ना समझ और जो भूमि के डर के कारण सिर्फ आकाश की आकांक्षा करने लगते वे भी उतने ही ना समझ जिनको तुम ग्रस्त कहते हो वो भूमि में ही पड़े रह जाते हैं बीच की तरह और जिनको तुम अब तक साधु संत कहते रहे हो वो भाग खड़े होते हैं भूमि से डर के कारण कि कहीं भूमि में जड़ न जम जाए कहीं संसार जकड़ ना ले भाग जाते हैं दूर जंगल में इस आसामे के इस तरह आकाश की तरफ उड़ सकेंगे लेकिन आकाश की तरफ जाने का एक ही उपाय है बड़ा विरोधाभासी भाषी उपाय भूमि में जाओ गहरे तो आकाश में उठोगे ऊंचे जितनी होगी गहराई तुम्हारे जड़ों की उतनी ऊंचाई होगी तुम्हारी शाखाओं की अगर तुम पाताल छूलोगे जड़ों से तो तुम आकाश छूलोगे अपने फूलों से अंधकार में दबा हुआ में मुझको अनजाना रहने दो जीवन शक्ति तुम्हें जो दी है उससे बेदो तमस भार है बड़ो जिधर तुमको पुकारता है प्रकाश रवि की किरणों का नाता मत तोड़ो धरती से यह माता है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 रूप को जो एक सांस संभाल लेता है इस द्वंद को जो एक सांस संभाल लेता है इस द्वैत के बीच जो अद्वैत साध लेता है आकाश और पृथ्वी के बीच वही मेरा सन्यासी जो संसार में होकर और संसार का नहीं संसार में जड़े जमाए है मगर जिसकी अभीपसा आकाश की जो शरीर में है और आत्मा की तलाश में लगा है शरीर जिसका मंदिर है ये अस्तित्व परमात्मा का मंदिर है मैं तुम्हें किसी ऐसे प्रेम की शिक्षा नहीं दे रहा हूं जो जीवन विरोधी हो मैं तुम्हें ऐसे प्रेम की शिक्षा दे रहा हूं जिसके माध्यम से ही तुम्हें परिपूर्ण जीवन के दर्शन होंगे परिपूर्ण जीवन का दर्शन ही तो ईश्वर दर्शन ईश्वर और है क्या जीवन की समग्रता जीवन की परिपूर्णता जीवन की पूरी निश्चलता जीवन का पूरा निर्दोष रूप जीवन का परम निखार जीवन की आत्यंतिक ऊंचाई और काश ऐसा हो सके तो रामराज्य अभी हो सकता है मेरे लिए अभी है जो व्यक्ति भी जागा वह राम राज्य में राम राज्य से मेरा मतलब दशरथ के बेटे राम से नहीं राम से मेरा अर्थ है प्रभु का राज्य जिसको जीसस किंगडम ऑफ गॉड कहते प्रभु राज्य आएगा वह दिन बहुत ही शीघ्र आएगा जब मही बिल्कुल बदलकर स्वच्छ शीतल सौम्य शोभाुक्त नई हो जाएगी जिस तरह कोई नहा कर स्वच्छ हो जाए व्योम यह उजली किसी कोमल विवाह से पूर्ण होगा और यह तम का भाग जाएगा आदमी को पंख निकलेंगे जहां तक स्वप्न उड़ता है वहां तक आदमी निर्बंध होकर उड़ सकेगा वसंती वायु के मादक झकोरों में उड़ेंगे रक्तलोचन लोचन श्वेत पारावत खुशी से सुनेगी शांति का कूजन मही सर्वत्र सुख से गगन पर जो वे देंगे दिवस में सूर्य से संजीवनी निशी में सुधाकर से सुधा की बूंद टपकेगी नहीं मैं भविष्य की बात नहीं कहता मैं ये नहीं कह सकता आएगा वह दिन बहुत ही शीघ्र आएगा नहीं मैं तो कहता हूं आ ही गया है वह दिन सदा से आया हुआ है वह दिन अमीन झरत बिकसत कमल अभी झर रहा अमृत अभी कमल खिल रहे तुम आख खोलो तुम जरा सजक हो तुम जरा ध्यान के जल में स्नान करो गंगाओं में नहीं यमुनाओं में नहीं नर्मदाओं में नहीं ध्यान में ध्यान की सरस्वती में थोड़े नहाओ उस अदृश्य ध्यान की धारा में थोड़े उतरो मन के विचार मन के कोलाहल को थोड़ा जाने दो शांत मौन निर्विचार और तुम्हारे भीतर उठेगी एक लपट जो तुम्हारे अतीत को भस्मीभूत कर देगी और जो तुम्हारे भविष्य को सदा के लिए विदा कर देगी रह जाएगा शुद्ध वर्तमान और उस वर्तमान में उठती है प्रेम की गंध, उस वर्तमान में झरता है प्रेम का प्रकाश मगर कठिन है बात रही मन मैन तुरंग चढ़ी चली वो पावक माएं, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभत ना नाए हिम्मत हो तो चुनौती स्वीकार करो तो चढ़ो इस तुरंग पर तो चलो चलें, आग तो लगी है जंगल में जिनके भीतर थोड़ी भी क्षमता है प्रतिभा है वे इस चुनौती को स्वीकार करेंगे ही क्योंकि यह चुनौती अभियान है सिर्फ नपुंसक सिर्फ कायर मुंह ओढ़ के चुनौती को इंकार करके रह जाते हैं सिर्फ आलसी और उनकी भीड़ है और साधु संत उन पर जीते हैं तो वो समझाते हैं कि भक्ति मार्ग बड़ा सरल घंटी बजा दी टुन टुन टुन भक्ति मार्ग पूरा खुद भी ना बजाई तो एक नौकर रख लिया घंटी बजाने के लिए उसने बजा दी भक्ति मार्ग पूरा चंदन लगा लिया भक्ति मारक पूरा पागल हो गए हो जलना होगा प्राणों के अंतर्तम को निखारना होगा प्रेम तुम्हारी सर्वाधिक शुद्ध दशा है और शुद्ध का ही शुद्ध से मिलन हो सकता है प्रेम तुम्हारे न होने की दशा है शून्य की निरहंकार की और शून्य से ही महाशून्य का मिलन हो सकता है कठिन है मैं कहता लेकिन असंभव नहीं और सच तो यह है कठिन है इसलिए रसपूर्ण है सस्ता होता बाजार में बिकता होता मजा ही क्या रह जाता कठिन है चुनौती है अभियान है पुकार है जिन में भी थोड़ा बल है वो जगेंगे और यात्रा पर निकलेंगे लेकिन एक बात अंत में जोड़ दू अंत में जोड़ रहा हूं क्योंकि पहले यह बात मैं कहता तो तुम गलत समझते जिस दिन तुम प्रेम को जान लोगे उस दिन तुम भी शायद कहो कि सरल है सुगम है क्यों क्योंकि प्रेम तुम्हारी निजता है तुम्हारा स्वरूप है इसलिए जान के तो कोई कह सकता है कि सरल है सुगम है लेकिन उस सरलता और सुगमता का कलियुग से कोई संबंध नहीं उस सरलता और सुगमता का तुमसे कोई संबंध नहीं हां बुद्ध को नारद को मीरा को सरल है सुगम है सच तो ये पूछो मंजिल पहुंच के सभी को सुगम हो जाती पहुंच के मगर ये बात उनको मत कहना जो रास्ते पर उन्हें तो कठिन है उन्हें तो पुकारे जाना उन्हें तो नए नए और निमंत्रण दिए जाना नहीं तो वे कहीं भी शिथिल के बैठ जाएंगे किसी मील के पत्थर को छाती से लगा लेंगे पहुंच के तो सभी मंजिलें सुगम हो जाती बड़े से बड़ी खोज सत्य की एक बार हो गई तो सुगम हो जाती जानते ही सुगम हो जाती मगर यह मंजिल पर पहुंचने वाले की बात है अगर बुद्ध कबीर को कहें कि सुगम है तो ठीक कि कबीर दादू को कहें कि सुगम है तो ठीक मगर ये गुप्तगु है ये संत आपस में एक दूसरे को कहें तो ठीक ये बीमारों से कहने की बात नहीं कि सुगम है नहीं तो बीमार तो अपना चादर ओढ़ के पड़ रहेगी सुगमी है तो फिर जाना कहा और कलियुग है तो हरि नाम जपते रहना और शाकाहार करते रहना सब ठीक हो जाएगा जिंदगी भर करो मांसाहार जिंदगी भर कभी हरी नाम ना लेना मरते वक्त हरी नाम ले लेना और यही साधु संत तुम्हें कहानियां सुनाते हैं कि एक पापी मर रहा था रसम बेटे को पुकारा लेकिन ऊपर का परमात्मा धोखे में पड़ गया बेटे का नाम भगवान का नाम था जैसा कि पुराने दिनों में सभी नाम भगवान के नाम होते थे किसी का नाम ईश्वर किसी का नाम भगवान किसी का राम किसी का कृष्ण किसी का अब्दुल्ला किसी का रहीम किसी का कुछ लेकिन ये सब नाम परमात्मा के ये उसी के गुण हैं। तो बुलाया तो अपने बेटे को ऊपर के राम ने समझा कि मुझे बुला रहा है और पापी तत्ण बैकुंठ चला गया शायद उसी हिसाब से लोग सोचते मरते वक्त याद कर लेंगे जब बड़े बड़े पापी बैकुंठ चले गए सिर्फ अपने बेटों को बुला रहे थे और ऊपर का परमात्मा धोखे में आ गया कि मुझे बुला रहे हैं तो हम तो ऊपर के परमात्मा को बुला रहे हैं हमारा बैकुंठ तो निश्चित है काश इतना आसान होता है जिंदगी जीनी होगी प्रेम में जिंदगी जीनी होगी प्रेम के आधार पर जिंदगी का पूरा मंदिर बनाना होगा प्रेम से प्रेम की ईंटों से चुनना होगा जीवन का मंदिर तभी इसका अंतिम शिखर मृत्यु परमात्मा के चरण को छू पाएगा अन्य नहीं मरते वक्त राम का नाम लेने से कुछ भी ना होगा राम का नाम लेने की जरूरत ही अगर मरते वक्त पड़े तो समझना कि जिंदगी बेकार गई क्योंकि जिसने जिंदगी प्रेम से जी है वो राम का नाम नहीं लेगा मरते वक्त राम मैं होगा नाम क्या लेगा राम ही राम होगा बाहर भीतर सब सबोर राम के ही सागर में होगा नाम किसका लेना है नाम तो परायों का लिया जाता है औरों का लिया जाता है विनोबा ने ऐसा तो नहीं लिखा जय प्रकाश मरते वक्त जय प्रकाश जय प्रकाश रटते रहना लिखा राम हरि जपते रहना तो राम हरि यानी कुछ और दूर पर जो जानता है वो क्या अपना ही नाम जपेगा वही मैं हूं वही तुम हो वही सब में व्याप्त है वही सर्वव्यापी है लेकिन जानो तो सरल बहुत सुगम क्योंकि स्वभाव स्वरूप तुम्हारी निजता लेकिन जब तक नहीं जाना बहुत कठिन अति कठिन रहीमन मैन तुरंग चली चली वो पावक माए प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभतना ही